संक्षिप्त महाभारत स्वर्गारोहण पर्व युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण आदि के दर्शन करना भी आदि का अपने मूल स्वरूप में मिलना और महाभारत का उपसंहार तथा महात्मा वैसम जी कहते हैं राजन तदंतर देवताओं ऋषियों और मधु मरुद्धगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशाह उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ कुरुश्रेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे वह भगवान का परम धाम था वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना बाह्य विग्रह धारण किए विराजमान है उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है अतः पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायासी पहचाने जा रहे हैं उनके श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिड़क रही है चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओं के से शरीर धारण करके सेवा में उपस्थित है अत्यंत तेजस्वी वीर वर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं देवपूजित पूजित भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर उपस्थित देख उनका सम्मान किया इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को बारह आदित्यों के समान तेजों में स्वरूप धारण किए विराजमान देखा दूसरे स्थान में भीम दिखाई पड़े जो पहले के के ही समान शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे, थे उनके चारों ओर दिखाई दे रहे थे। और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति से हो रहा था। उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उदीप्त दिखाई पड़ते थे तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है साक्षात भगवती लक्ष्मी है यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभूता द्रौपदी के रूप में अवती अवतीर्ण हुई थी स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी पांच गंधर्व दिखाई दे रहे हैं जो तुम लोगों के वीर से उत्पन्न हुए द्रौपदी के पांच पुत्र थे इन परम बुद्धि गंधर्व राज का दर्शन करो यही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे वह देखो तुम्हारे बड़े भाई कर्ण के समान सूर्य के साथ जा रहा है उस ओर विष्णु अंधक और भोज वंश के सातकी आदि महारथियों तथा तो महाबली वीरों को देखो वे साध्यो विश्व देवों मरुद्धों में विराजमान है जिसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था उस महान धरुंधर सुभद्रा कुमार की ओर दृष्टि डालो वह चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है इधर देखो कुंती और मादरी के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडव विराजमान है वे विमान पर बैठ सदा मेरे पास आया करते हैं शांतनु नंदन वसुओं के साथ और दूसरे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं। इन दोनों का दर्शन करो ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे दूसरे राजा गंधर्वों यक्षों और पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं किन्हें किन्हें को गुह्यकों का लोक प्राप्त हुआ है ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी बुद्धि और कर्मो के द्वारा स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं जर्मेजा ने पूछा ब्रह्म भीष्मोण राजा क्षित्राष्ट्र विराट द्रुपद शंख उत्तर धृष्ट केतु और शक्नी आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करने वाले अन्यन्या राजा स्वर्गलोक में कितने समय तक एक साथ रहे उन्हें वहां सनातन स्थान की प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गति को प्राप्त हुए मैं आपके मुंह से इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ वैश्व जी ने कहा राजन यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूं जिनके बुद्धि अगाध है जो सब कर्मों की गति को जानने वाले और सर्वज्ञ हैं, उन महान पुरातन मुनि नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अंतो गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे महातेजस्वी भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए तभी आठ ही वसु उपलब्ध होते हैं अन्यथा भीष्म जी को लेकर नौ वसु हो जाते आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया कृतवर्मा गणों में में मिल गया। प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमार के के शरीर प्रविष्ट हो गए। को कुबेर के लोकों की प्राप्ति हुई यशस्विनी गांधारी देवी भी उनके साथ ही गई राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए विराट द्रुपद धुष्ट केतु निष्ठ अक्रूर शामु कंप विदुरत भूरि भूरि श्रवा शल कंस उग्रसेन वसुदेव उत्तर और शंक ये देवों में मिल गए चंद्रमा के के पुत्र पुत्र वर्चा ही अर्जुन होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी वे धर्मांु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में शकुनी ने द्वापर में और ध्रष्टुम् ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया नेत्राष्ट्र के सब पुत्र महाबली या राक्षसों में बिल गए विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का साहिज्य प्राप्त किया जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए जो सनातन देवाधिदेवनारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं उन्ही के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए श्री कृष्ण की सोलह हजार स्त्रियाँ अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ी और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अपसराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए कोई इंद्र के भवन में पहुंचा और कोई कुबेर के कितने ही महापुरुष वरुण लोग को प्राप्त हुए जन्मेजय इस प्रकार कौरव और पांडवों का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया कहते हैं द्विजरों महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशम पायजी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञ को समाप्त किया सर्पों को संकट से छुड़ाकर कर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा से सम्मान पाकर अपने अपने घर गए उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हसीनापुर को चले गए इस प्रकार जनमेजय के सर्प यज्ञ में जी की आज्ञा से मुनिवर वैश्वपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था उसका मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है सरस्वती सत्यवादी सर्वज्ञ विधि के ज्ञाता धर्मज्ञ साधु इंद्रियमे शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतकरण वाले सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कृति का प्रसार करने के लिए ही इस इतिहास की रचना की है जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है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 इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है नित्य मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जयपाय ने धर्म की कामना से इस भारत संदर्भ की रचना की है पहले उन्होंने 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी उनमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ पंद्रह लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई चौदह लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्ष लोग लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई देवताओं को देवर्षि नारद ने पितरों को असित देवल ने यक्ष और राक्षसों को सुखदेव जी ने और मनुष्यों को वैश्व जी ने ही पहले पहल महाभारत संहिता सुनाई है सोन जी जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का करता है, वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के प्रभाव से उसको उत्तम सिद्धि मिलती है जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के सहयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं करते हैं और करते रहेंगे माता पितृ सहस्त्राणी पुत्र दार सता चार अवनुभूता यानी यानी चा परे अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हर्ष स्थान सहस्त्राणी भयस्थान शता दिवसे दिवसे मूढ़ मां बिशंती न पंडितम मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं पर मेरी बात कोई नहीं सुनता धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है धर्म अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करतेहु विरोह में स न कशित श्रोत में धर्माद अधर्मच कामचम न सेव्यते कामना से भय से लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। उसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। न कामान न भयान भयान्न लोभा धर्म तदे जीवित हेतु तो नित्यो धर्म सुख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 परम ब्रह्मधिगत क्षति जैसे समुद्र और हिमालय पर दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेश में रत्नों का भंडार कहलाता है जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है जो एकाग्र होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है